वाई भी सेतिहास पुराण शिवपुराण वायबीसहिता चुश्च तथा वेद से धर्मशास्त्रण विद्या के सन्वता पर शिव प्रकृतिपाद सत्कोराजा मंगल प्रतिशन मे चार वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याए ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं अतः उनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है ये सब शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मंगल करे अथ रुद्रो महादेव शूर्तिर्णेय मंडलाधीश पौरुष्व प्रभु शिवाभिमसुणस्ृगुणात्मक कवल सात्क अविकारत पूर्व ततस्तु सक्रिय असाधारणकर्मा चिष्टिकृथक ब्रह्मण्पी स्रच्छेता जरकस्त तस्व जनक स्तनयच्चा विष्णुर नियामक बोधक तयोन्यम अहक प्रभु अंडस्यावर्तीद्रोलोकदयाधि शिव प्रिय शिवासक्त शिवपादाचने शिवस्याज्ञा पुरस्कृत समे दिशत मंगल महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ गरीषमूर्ति है ये अग्निमंडल के अधीश्वर है। है। हैं समस्त पुरुषार्थों और असर्वों से संपन्न हैं सर्वसमर्थ हैं इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं केवल सात्विक राजस और तामस भी हैं ये पहले से ही निर्विकार हैं सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं हे प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा यह और परलोक दोनों लोगों के अधिपति रुद्र हैं ये शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर है अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें त्रह्माने विदेशा तथा चार मूर्ति शिवपूर्वा शिवाचका शिवो भव हरस्व तथा पर शिवस्याज्ञा पुरस्कृत मंगलं प्रतिशंत मे भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान ब्रह्म हृदय आदि छह अंग आठ विद्वेश्वर शिव आदि चार मूर्ति भेद शिव भव हर और मृड ये सब के सब शिव के पूजक हैं ये लोग शिव की आज्ञा को स्थिर उधारी करके मुझे मंगल प्रदान करें अथ विष्णु शिव सेनु वारी तत्वाधि निर्गुणसत्बुलाथ गुण कवलिम चारण विक्रिय असाधारणकर्मा चिष्टदिकृथक दक्षिणांग भवना स्पर्धम स्वयंभुआन ब्रह्मण साक्षा सृष्ट स्रष्टा चश्य तो अंडस्त विष्णुलोकदयाप असुरातरशक्री चक्रशा साज प्रादुर्भुच्चा भृगुशापलाह भूभार निग्रहाय स्वेक्षाया वातरचित प्रमेयलो मई मोहन मो जगन् महाविष्णु सदा विष्णुमता मथापिवा वैष्णवयी पूजि निर्तिशन मूत्र मूर्ति शिव प्रिय शिवासक्त शिव पादाच पुरस्कृत्य समेदि पुरस्कृत सतम भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अभ्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं प्राकृत गुणों से रहित हैं उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप है उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है साधारणतया तीनों लोग उनकी कृति है सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं इसलिए विष्णु कहलाते हैं दोनों लोकों के अधिपति हैं असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं दस अवतार निग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं भृगु के श्राप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है उनका बल अप्रमेय है वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर बैठने द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं वे शिव की आज्ञा से चिरोधारी करके मुझे मंगल प्रदान करें